श्री मुरारीदास बाजी महाराज की जय उनके विरह महोत्सव की जय श्री मिताल गौर हरिभ शिकुण जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय

राधा हरि गोविंद जय जय राधा रव गोविंद जय जय गोपाल जय, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय

राधा रम हरिभो बिंद जय जय राधा रमण हरिभो बिंद

Bhude Jay Jay, Bhavade Jay Jay, Bhinde Jay Jay, Bhavade Jay Jay, Shri Ram Hanuman Bhujay Jay, Ram Hanuman Bhujay Jay.

गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा राम गोविंद जय जय राय भूल रावंद हरी लाल की जय

ओ नमो पुरां पुराण ओम जयति पराशदू सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यस्कमगल वाग्म मम तम जगत्प्रिवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष्मणाक्ष परम परमधाम जगद्धाम नमा तत्

हृदय से प्रेरणा प्रवर्ति तो हम बराकू पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस्नर्तचरी चरा करुणयावती न कल सपयतवरसा स्वीम हरिपुरट सुंदरद्युतिगत संगीत सदा हृदय कंदी स्ट्यची नंदे हम श्रीगुरो

श्रीपदकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री रूपमं साग्र जा सह गणरघुनाथान्वित सजीव साद्वैत सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापाद सह गण ललिता श्री विशाखान्विता आजावलबितुजौ कनक

संकर्तन पितर कमलायक्ष विश्वभरधे जगप्रियकता पात्र पात्र विचारण न कुरते न स्वर वीक्षते दयादे विचारणों ना वा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्याना दुर्लभ

दत्ते भक्ति रसम परम नोगति नौ मालम भक्तिर सये भगवान्लल्लव धर पल्लव पानोत्कृली शुकोल नव प्रियकम कलित्रिय विनुद्रतरमाचित शेखरेज

का रोूथिता ग्रथित्रजे विजनम भजे विभिन्न के शिव नारायण नमस्पत नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जयंती रे नमः नारायण नमः नरुत्तमाये नमः नम दिव्य नमः नम नमः

नमो धर्माय महते नम कृष्णयेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्फ्य धर्म वक्षे सनातना वाछाकुभ्य कृपाबुद्युच्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणांगराशे हे ऊपदुर्गतजन दयावलोको हे भट्टुग्सुमे

रघुनाथ दासजीव मे कुत मनमतीदया द्र तुलसी का पद्मण पठनम तिहि हरि त्रोदंगा यमुनावेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चर्वाणी तीर्था वसंति तत्र युतोदार कथासंग

बोलो शुनारम बिहारी लाल की जय वाक परम कृपास्वरूप वैष्णव मंडली महांत मंडली के श्री चरणारिंद में कोट कोट बनता

परम रसिक एवं परम संत श्री मोरारी दास जी महारे के विरह महोत्सव के इस आशीर्वाद आशीर्वादात्मक दिव्य समाराधन उत्सव में उनके श्रीचरणारिण्य में अपनी प्रणति

अपनी वंदना अपनी भाव श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं अत्यंत अत्यंत हर्षित श्री मेहन जी महारेज परम कृपा में रहे और इस स्थान पर बहुत दिन के बाद में आने का अवसर मिला

पहले भी अनेक अनेक बार कई कई बार यहां आने का अवसर मिला है और अपने उद्गार और संतों के वचन श्रवण करने का सो अवसर प्राप्त होता रहा है आज श्री बाबा जी महाराज के अपूर्व कृपा को सहेजने के लिए

उसे प्राप्त करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी और हम श्रीमद महाप्रभु उनके माध्यम से जो कृपा हमारे ऊपर बरसाना चाहते हैं उसको उनकी कृपा से सहेजने में हम समर्थ होंगे

श्री महाप्रभु का इस पृथ्वी मंडल पर अवतार वह अनुग्रहाय भक्तान मानुषम देह मास्त वह भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनका यह अवतार हुआ

परम कृपा में श्रीमद महाप्रभु का अवतार है जिस कृपा को श्री कृष्ण स्वयं अपने अवतार काल में समर्पित नहीं कर सके ऐसी अपूर्व कृपा को समर्पित करने के लिए श्री गौरहरी

कृष्ण लीला के ही परिशिष्ट रूप में प्रकट हुए लीला और कृष्ण लीला दो अलग अलग लीला नहीं है एक ही लीला का परिशिष्ट एक ही लीला का क्रम वह श्री लीला में भी प्रकट हो रहा है दोनों अलग अलग नहीं है

जैसे श्री कृष्णचंद्र आप ब्रह्मा की सृष्टि को कृतकृत करने के लिए ब्रह्मा के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं कृष्ण अवतार यह कल्प अवतार है हर एक द्वापर में कृष्ण अवतार नहीं है

सुख मनमंतर में 28वीं चतुर्युगी में श्री कृष्णचंद्र का अवतार हुआ और जब कृष्णचंद्र का अवतार होता है उस कृष्णचंद्र के अवतार के ही एक इतिहास क्रम में उसी के परशिष्ट रूप में आगामी कलयुग में श्री हरि का अवतार होता है

श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न होकर के विराजमान अंत कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए जहां श्री कृष्णचंद्र ही राधा भाव द्वितीय सुमलित होकर के आप प्रकट होते हैं

और आप आश्रय जाती प्रेम का स्वयं आस्वादन प्राप्त करते हैं वहां अत्यंत उदार होकर के वे जीव मात्र को अपूर्व प्रेम का दान करते हैं और जीव मात्र को भावोल्लासमयी जो अनर्पित चरी भक्ति है उसका दान करते हैं

श्रीमंत महाप्रभु का अवतार वह युग युगो के लिए विशेष रूप से हमारे शरीर के जीवों के लिए परम परम कृपा का अवतार है और परम परम लाभदायी अत्यंत अत्यंत उपयोगी श्रीमंत महाप्रभु का अवतार है

महाप्रभु के अवतार के द्वारा जीव को सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन इन तीनों का बोध हुआ यदि महाप्रभु प्रकट नहीं हुए होते तो सर्वोत्तम जो उपास्य तत्व तो है

उसका पूरी तरह से बोध जीव को नहीं होता श्री कृष्णचंद्र आप सब अवतारों के अवतारी हैं परंतु यदि श्री कृष्णचंद्र अपने गोलोक धाम में ही क्रिया करते रहते

प्रकट श्रीमत वृंदावन में ही क्रिया करते रहते तो सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनको उनके जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता था परंतु श्रीमद महाप्रभु के अवतार के द्वारा सर्वोत्तम जो उपास्य स्वरूप है

उसकी सर्वोत्तमता का बोध हुआ शास्त्र कह रहे हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वयं भगवान होकर के विराजमान अर्थात अनन्यापेक्षीय रूपम स्वयं रूपम तदुच्चते जो स्वरूप किसी दूसरे की अपेक्षा न करे उसका नाम स्वयं रूप है

श्री कृष्ण सब अवतारों के अवतारी होकर के विराजमान हुए और अवतार की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जहां भगवत्ता ऐश्वर्य और महिमा पूर्ण रूप से वैसी की वैसी रहे जैसी कि अप्रकट धाम में विराजमान है और कृपालता और अधिक प्रकट हो जाए उसका नाम है अवतार

अवतार तो की अवतार की एक विशेषता यह है कि अवतार के द्वारा सर्वोत्तम उपास स्वरूप का कृपा कारण प्रकाशन हो जाता है

भगवान अपने धाम में विराजमान है अपनी लीला कर रहे हैं परंतु जंगल में मोर नाचा किसने देखा ठीक है क्रीड़ा कर रहे हो ग्रजानंद में परिपूर्ण हो हमारे लिए उपयोगी नहीं है हमारे लिए उपयोगी होता है तब जब वह परतत्व अवतार रूप में सामने आता है तब वह हमारे लिए परम परम उपयोगी होता है

और उसकी कृपालता परिपूर्ण रूप से विराजमान होती है तो अवतार की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवत्ता पूरी विराजमान हो और कृपालता भी उसके साथ में पूरा विराजमान हो यह अवतार की सबसे बड़ी विशेषता है

जितने भी भगवान के अवतार हैं उन अवतारों में भी कृष्ण अवतार अवतारी का अवतार होकर के विराजमान हैं। उसी कृष्ण अवतार की एक परंपरा के रूप में जो अभिलाषा कृष्ण अवतार में पूरी नहीं हो सकी उन अभिलाषाओं को ही पूर्ण करने के लिए

और जीव के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र ही आगामी कलयुग में जिसमें है द्वापर में द्वापर के अंत में जहां कृष्ण का आविर्भाव होता है उसके आगामी कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होता है गौर रूप में ग्रता गौर हरि

महाप्रभु के अवतार के तीन प्रयोजन हैं महाप्रभु के अवतार का एक सामान्य प्रयोजन है कि युग धर्म का प्रचार महाप्रभु ने अवतरित होकर के इस कलयुग को धन्य कलयुग बना दिया और ये कलयुग जिसमें हमने

जन्म लिया यह कलयुग युवराज होकर के शास्त्रों में स्थापित हुआ हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको वर्तमान कलयुग में जन्म की प्राप्ति हुई जिसमें श्रीमंत महाप्रभु की लीला प्रकट हुई क्योंकि इस कलयुग में जन्म लेने वालों को

जितनी सरलता के साथ में सर्वोत्तम पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है इतनी सरलता के द्वारा और किसी कलयुग में श्री कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं क्योंकि यहां पर श्रीमद महाप्रभु ने अवतार धारण करके युग धर्म का विशेष रूप से प्रचार किया और

लता पता को भी प्रेम का दान करते हुए वे विराजमान हुए अन्य कलयुगों में यह सुविधा कलयुग के जीवों को प्राप्त नहीं हुई कि वे इसका सर्वोत्तम उपास्य को प्राप्त कर सकते परंतु इस युग के

इस कलयुक् के धन्य कलयुक्त के जीवों को श्रीमन महाप्रभु की कृपा के द्वारा सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन का श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके दान किया केवल मनुष्यों को ही नहीं त्रिरेक जाति और पशु वृक्ष और हिंस पशुपक्षियों को भी हिंस जीवों को भी

उन्होंने कृपा करके प्रेम दान किया श्री कृष्णचंद्र सर्वोत्तम होकर के विराजमान है सब अवतारों के अवतारी होकर के वे विराजमान हैं जो परतत्व है वह परम कृपा के कारण प्रपंच गोचर होकर के विराजमान हो

इसी का नाम है अवतार ऐसी प्रपंच गोचरता अन्य अन्य अवतारों में भी नृसिहराह आदि में भी प्राप्त होती है परंतु श्री कृष्ण का जो अवतार होता है उसके द्वारा जैसे प्रेम की प्राप्ति होती है वैसी प्रेम की प्राप्ति अन्य कहीं दूसरी जगह नहीं होती शिव महाप्रभु ने हर नाम योधन

उनको जीव मात्र को परम परम सुलभ कराया और उनमें निष्ठा कृपा के कारण उत्पन्न हुई नाम की महिमा तो सब कालों में थी परंतु सब काल में नाम की महिमा होने पर भी मनुष्य की नाम में निष्ठा नहीं थी निष्ठा दूसरी दूसरी में थी कहीं ध्यान में निष्ठा है कहीं यज्ञ में निष्ठा है

कहीं पूजा में निष्ठा है परंतु तो श्रीमद महाप्रभु की कृपा के द्वारा श्री हरिनाम में इस युग के जीवों को विशेष रूप से निष्ठा की प्राप्ति हुई इसलिए इस युग के जीव परम परम धन्य हैं महाप्रभु के अवतार का एक सामान्य प्रयोजन यही है कि वे

नाम की उस महिमा में जीवों का विश्वास उत्पन्न कर देते हैं जैसा विश्वास इसके पहले कभी जीवों में नहीं हुआ कलयुग तो अन्य भी आए अन्य युग भी आए परंतु जैसा विश्वास इस कलयुग के जीवों को सही रूप में प्राप्त है नाम में वैसा विश्वास कहीं दूसरे युगों में तो

नहीं हुआ क्योंकि महाप्रभु की कृपा का अभाव था शिवन, महाप्रभु ने अनर्पित चरितरात करतीर्ण कलऊ समर्पयत मुन्न तोल रसाम स्वभक्त श्रिय हरिपुरट सुंदर द्विति कदम संदीपता सदा हृदय अंदरे स्फुशी नंदम

बल्लो कह, कहते रहे इस पर तो न शचीनंदना हमारे हृदय में वे श्री शचीनंदन कृपा करके इस पूरे तो शचिनदन कहने का तात्पर्य है कि जो शची मां का स्मरण करे शची कहकर के महाप्रभु को संबोधित करे महाप्रभु समझते हैं कि अरे ये तो मेरा अपना है

मेरी मां शशि उनके प्रति आदर का भाव रख रहा है अतः श्रीमद महाप्रभु की ऐसे व्यक्ति के प्रति सहज कृपा सुलभ हो जाती है अन्य किसी के ऊपर कृपा सुलभ नहीं होती है महाप्रभु के अनेक नामों में एक नाम है मातृभक्ता वे मां के प्रति अत्यंत भक्ति को धारण करते हुए विराजमान

अतः शचीनंदन इस नाम के द्वारा श्री शची मां के परिकर में ये व्यक्ति विद्यमान है मां के प्रति आदर का भाव रखता है अतः महाप्रभु उसके पृथ्वी सहज सवृद्ध भाव धारण कर लेते हैं श्री कृष्ण स्वरूप में भी जिस प्रेम का आप उन्मुक्त होकर के दान नहीं कर सके

उस प्रेम का आपने श्रीमद महाप्रभु के रूप में जब अवतार धारण किया उस समय उस प्रेम का लता पता को भी अपूर्ण रूप से दान करते हुए विराजमान रहे ये उनकी अपनी विशेषता रहे जिस समय महाप्रभु झारखंड से होकर के आ रहे हैं यदि कोई हाथी मतवाला हो करके

महाप्रभु के सामने खड़ा हो जाए रास्ता रोक करके और महाप्रभु जल का जरा सा छीटा दे कि हट जा हट जा कृष्ण कहा कृष्ण कहा वो हाथी नाचने लग जाए भयंकर शेर वो भी कृष्ण कृष्ण कहकर के बोलने लग जाए सर्प कृष्ण कहकर के नाचने लग जाए तो शिव महाप्रभु ने केवल लताओं को ही केवल जो जन्म जीत है जीव है

उनको ही उनको भी प्रेम का दान किया उनको भी नाम का उच्चारण करते हुए विराजमान हुए इसमें कारण क्या है नाम की महमा तो समझ गए थी नाम की महिमा तो पहले भी थी बिना नाम के न ना सतयुग में किसी का कल्याण हुआ न तेता में द्वापर में न कलयुग में किसी का कल्याण होगा ही नहीं नाम के बिना जितने भी साधन हैं वे नाम के ही अधीन होकर के विराजमान

एक कृष्ण नाम कर सर्व नव नाम हौई हौई। नाम नाम के के द्वारा ही सारी को प्राप्त होती है। नाम आधार होकर विराजमान। परंतु पापक्ष में अन्य में नाम में श्रद्धा नहीं थी महाप्रभु ने उन्मुक्त रूप से इतनी कृपा भेजी जिसके कारण कलयुग के जीवों की वर्तमान कलयुग के जीवों की श्री हरि नाम में

अपूर्ण श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो गई और उस श्रद्धा को धारण करके वे विराजमान रहे महाप्रभु के अवतार का एक दूसरा प्रयोजन है वो दूसरा प्रयोजन है वह है अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करना अनर्पित चरी भक्ति का तात्पर्य है

भावोल्लासमय ही भक्ति को प्रणाम करना संचारी सियात समानो वा कृष्ण रत्या सुरुदरती अधिकारा चेत भावोल्लास उच्चते जहां सखी के प्रति जो प्रेम है वह श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के

समान हो या थोड़ा कम हो उसको भी भावुलदास कहते हैं परंतु तो वो भावुलदास संचारी है जैसे श्री राधा रानी से विशाखा जी प्रेम करती हैं जी प्रेम करती हैं ऐसे श्री राधारानी भी विशाखा और ललता से प्रेम करती हैं परंतु तो श्री राधारानी का सर्वोत्तम प्रेम होगा किसके प्रति श्याम सुंदर के प्रति

श्री ललता जी के प्रति उनका जो प्रेम है विशाखा जी के प्रति जो उनका प्रेम है वह श्री कृष्ण के प्रेम की अपेक्षा कुछ कम होगा ऐसी स्थिति में श्री राधिका का श्रीमती राधिका का श्री ललता के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम संचारी रूप में ही गिना जाएगा उनका मुख्य जो प्रेम है स्थाई प्रेम

वो स्थायी प्रेम तो है श्री कृष्ण के प्रति और कृष्ण के प्रेम में या सहायक होकर के विराजमान है सखी के प्रति जो प्रेम है वह कहीं सहायक होकर के विराजमान है इसलिए उस प्रेम को हम संचारी ही कहेंगे तो संचारी से समान पूर्णगा या तो कृष्ण प्रेम के समान हो बढ़ नहीं

प्रेम से बढ़कर के तो कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है या तो उनके समान होगा या उससे कुछ कम होगा तो श्री राधिका की प्रीति ललिता के प्रति विशाखा के प्रति सखी के प्रति या तो कृष्ण प्रेम के समान है या उससे कुछ कम है इसलिए वो स्थाई कोटि में नहीं है स्थाई कोटि में तो है कृष्ण के प्रति प्रेम सखी के प्रति जो प्रेम है

वह कुछ ऊन हुआ कुछ कम हुआ और उस प्रेम को हम संजारी कहेंगे पंत सखी का श्री राधिका के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम कृष्ण के प्रेम से भी अधिक पश्य माना चाहता वह अधिक हो करके विराजमान श्री ललता जी से पूछा जाए तो श्री ललता जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उससे भी बढ़कर के प्रेम श्री राधिका के प्रति प्रति है

और वह सखी के प्रति जो प्रेम है वही सर्वोत्तम होकर के विराजमान है अतः सर्वोत्तम होने के कारण वही इतना ज्यादा है कि वह कृष्ण से भी बढ़कर के कृष्ण से उतना प्रेम नहीं है जितना कि सखी से प्रेम होकर के विराजमान है अतः वो जो प्रेम है वह स्थाई है श्रीमद महाप्रभु ने स्थाई रूपी भावोल्लास को प्रदान किया

यह एक अद्भुतता है महाप्रु सखी प्रेम तो सब जी था परंतु तो ऐसा भावोल्लास जो स्थाई कोटि में है सखी का प्रेम तो श्री राधारानी का भी सखी के प्रति प्रेम है परंतु तो वो स्थाई कोटि का नहीं है उनका स्थाई प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति

श्री ललता जी के प्रति उनका जो प्रेम है वह श्री कृष्ण प्रेम का सहायक होकर के कृष्ण प्रेम को ट्रांजिस्ट करने वाला होकर के आगे बढ़ाने वाला होकर के विराजमान है इसलिए श्री महाप्रभु की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने उस मंजरी भाव को प्रदान किया जो स्थाई कोटि का था साधक के हृदय में श्रीमद महाप्रभु ने

उस स्थाई भाव को कृपा करके प्रोषित पोषित किया उसको बढ़ाया जिस स्थाई भाव के कारण जिस मंजरी भाव के कारण जिस भावन लाश के कारण साधक श्री कृष्ण के प्रति जो नायिका भाव है उसका भी त्याग करके मंजरी भाव के द्वारा श्री युगल सरकार की सेवा करते हुए विराजमान होता है

तो महाप्रभु की एक बहुत बड़ी दूसरी जो विशेषता रही महाप्रभु के अवतार का जो एक मुख्य कारण रहा वो मुख्य कारण रहा मंजरी भाव के प्रेम को प्रदान करना जो मंजरी भाव स्थायी कोटि का है जो संचारी कोटि का नहीं है और उस भाव को प्रदान करने के लिए श्रीमद महाप्रभु उन्मुक्त रूप में

भक्ति श्री को लुटा रही हैं भक्ति श्री हम अनर्पित चरी जो भक्ति श्री है भक्ति रूपी जो संपत्ति है अर्थात मंजरी भाव की जो संपत्ति है वो संपत्ति कैसी है बोले वो अभी तक श्री कृष्ण ने प्रदान नहीं की राधा रानी उस संपत्ति को प्रदान करने में उत्सुक हैं

पंत वहां पर रेवड़ी बैठ रही है जो निकुंज में है उसको दी जा रही है हरे को नहीं दी जा रही है पंत श्रीमन महाप्रभु ने पात्रा पात्र न कुरुते न स्व परम वीक्षते पात्र अपात्र का विचार न करके श्री प्रदान कर दी क्यों जी अपात्र को कैसे दे दी अपात्र को दी जाएगी

तो वो तो उसको या तो फेंक देगा या बिगाड़ देगा ऐसा नहीं है शिवन महाप्रभु ने केवल रस ही प्रदान नहीं किया रस की पात्रता भी प्रदान की जो अपात्र थे उनको पहले पात्रता प्रदान की और पात्रता प्रदान करके फिर उस रस को प्रदान किया शेख जी ने कहा कि हमारे यहां पर कल

झरा रबड़ी प्रशांत बटेगा कोई भी आओ सब लोग अपनी बाल्टी, अपनी बाल्टी अपने अपने लोटा लेकर के पहुंच गए शेख जी सबको रबड़ी बटवा रहे हैं पंत कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं बुल भाई तुम क्यों दूर खड़े हो चलो आप भी लीजिए रबड़ी बट रही है प्रशांत बट रहा है बुल भाई हमारे पास में पात्र नहीं है

सेठ जी ने मुनिन जी को बुलाया और मुनिन से कहा बोले मुनिंद जी जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रवि भी दो ऐसे श्रीमंत महाप्रभु ऐसे उदार दाता हैं कि अपात्र को नहीं देंगे अपात्र तो उसको रख ही नहीं पाएगा ऐसी जो गंभीर वस्तु है उसको अपात्र तो रख ही नहीं सकेगा परंतु श्रीमंत महाप्रभु ने कृपा करके पात्रता भी प्रदान किए

पात्रता के साथ साथ सर्वापन जो है उसको भी प्रदान किया तो पात्र करते, पात्र का विचार नहीं किया जिन जिन में पात्रता नहीं है उनको पात्रता उत्पन्न की और फिर उस प्रेम का श्रीमद महाप्रभु ने दान किया न स्वम परम वीक्षते यह भी विचार नहीं किया कि कौन अपना है कौन पराया है अनेक अनेक भक्तों को

जो कहीं अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा भी कहीं किसी भक्त के साथ में संबंध है उस संबंध के कारण उनके ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हुए अमोर जैसे अपराधी उनके ऊपर भी श्रीमद महाप्रभु कृपा कर रहे हैं और कृपा करते हुए उनके

रोग को भी दूर करते हुए उनकी भी विशुचिका को दूर करते हुए शिवन महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं तो वे पात्रता भी प्रदान करते हैं और रस को भी कृपा करके प्रदान करते हैं किसको देना है किसी को नहीं देना है ये विचार नहीं करते हैं शिवन महाप्रभु सद्यो यह श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यान आदि दुर्लभ

उस प्रेम रस को कृपा करके प्रदान करते हैं जो श्रवण के द्वारा प्राप्त नहीं होता ईक्षण के द्वारा देखने के द्वारा प्राप्त नहीं होता प्रणाम करने से प्राप्त नहीं होता है ऐसे दुर्लभ वस्तु को भी वे कृपा करके प्रदान करते ऐसा कृपालु उदार और होगा कौन तो ऐसे परम परम कृपालु उदार

श्रीमद महाप्रभु उन्होंने अनर्पित चरित भक्ति उस अनर्पित चरित भक्ति को जीव मात्र को दान किया जो अपात्र थे उनको पहले पात्रता प्रदान किए कृपा के, के द्वारा और पात्रता प्रदान करके फिर उनके ऊपर अपूर्ण से कृपा करते हुए विराजमान है और उस प्रेम का दुर्लभ रत्न का भी श्रीमद महाप्रभु ने दान किया

अकेले नहीं करोणे अवतीर्ण कलव करुणा के कारण पृथ्वी पर अवतरित हुए ये करुणा अवतीर्ण होने में करुणा काम फिर प्रेम का दान करने में भी करुणा ही कारण होकर के विराजमान करुणा शब्द समझ जगह लगेगा तो अनर्पित चरिम चिरा करुण या अवतीर्ण अनर्पित भक्ति को

उन्होंने करुणा के द्वारा स्वयं ने अवती हुए फिर करुणा के द्वारा ही समर्पण तुम उसका समर्पण किया करुणा के द्वारा ही जो सर्वोत्तम जो भक्ति श्री थी उसको करुणा के कारण ही उन्होंने कृपा करके प्रदान किया मूल्यवान वस्तु को यह नहीं कि खराब खराब ऊपर ऊपर की फोकी फोकी वस्तु को दे दिया हो

जो गंभीरतम वस्तु थी उसको भी करुणा के कारण ही उन्होंने प्रदान किया उज्ज्वल स्वभक्तिश्री ये श्री उनकी अपनी हैं, राधा रानी के अपनी हैं, और अपनी संपत्ति को कोई चाहे तो खूब लुटाए कौन उसको रोक सकता है तेरी संपत्ति तो मैं ले रहा हूं मैं तो अपनी संपत्ति लुटा लुटा रहा हूं ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु के रूप में श्री राधा रानी

श्री को ही लुटाते हुए विराजमान तो समर्पय को ज्वल रसान स्वभक्तिश्री हर पुरट सुंदर परम सुंदर श्री महाप्रभु हैं स्वर्ण के समान जिनकी अंगकांति स्वर्ण वर्णो हिमांगो वरांग चंदनांगन दिखकर के, के जिनके स्वरूप का वर्णन किया गया

स्वर्ण वर्ण कहने पर और फिर हेमांग कहने पर दोष आ जाएगा इसलिए स्वर्ण वर्ण का तात्पर्य पुनरुक्ति दोष नहीं है जो स्वर्ण है वो हेम है हेमांग हो जाएगा स्वर्ण वर्ण हेमांग एक ही बात को देवार कहा नहीं जाएगा इसलिए पहले स्वर्ण वर्ण का तात्पर्य है कृष्ण नाम इनके माध्यम से

कृष्ण नाव में श्रद्धा दान करके कृपा करके श्रद्धा उत्पन्न महाप्रभु ने प्रदान किया वे हेमांग होकर के स्वर्ण जैसी अंग कांति धारण करके वे विराजमान तो हर पुरुष सुंदर द्वितीय कदम संदीप कहा स्वर्ण जैसी कांति की

कदम समूह जहां विराजमान है जिनका अपूर्व सौंदर्य विराजमान है वे श्री गौरहरी हमारे ऊपर कृपा कर हमारे हृदय में विराजमान हो हृदय में ये विराजमान होंगे तो फिर जितनी भी अन्य कामना बासना वे दूर हो जाएंगे तो श्रीमद महाप्रभु ने कृपा करके मंजरी भाव रूपी

दुर्लभ जो भावलास रूपी दुर्लभ जो भक्ति थी उस भक्ति को कृपा करके जीव को प्रदान किया इस भावलास के द्वारा बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा अपने जो मूल विषय है, है कि साधक को वह भावलास कैसे प्राप्त हो वो जो मंजरी भाव की जो भक्ति है सर्वोत्तम भक्ति

जिसका दान करने के लिए श्रीमद महाप्रभु ने कृपा करके अवतार धारण किया उस भावन लाश की प्राप्ति कैसे हो इस मार्ग को श्रीमद महाप्रभु ने स्वयं ने प्रकाशित किया और अपने पार्षदों को इसके लिए अधिकृत किया कि वे सोमानद्ध रूप में श्रीमद् भागवत भक्ति की महिमा और भागवत भक्ति को प्राप्त करने की जो

प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रोसेस को कृपा करके वे प्रकट कर और महाप्रभु के परिकर में जिस में हमारे श्री बाबा भी महनजी महाराज भी विराजमान रहे महाप्रभु की उस परंपरा के द्वारा सबके ऊपर वे दान करते हुए विराजमान हुए वे श्रीमद महा महाप्रभु की वो जो अपूर्व प्रेम पद्धति है उस प्रेम पद्धति को

प्रदान करने के लिए श्रीमद महाप्रभु ने स्वयं भी उसको उन्मुक्त रूप नुक से लोटा लुटाया और अन्य लोगों को भी अपने परकर को भी उसको लुटाने के लिए अधिकृत किया जब राजा अपनी प्रजा को दरिद्र देखकर के उसके दारिद्र को दूर करने के लिए महारत्नों को

हाथी के ऊपर बैठकर के बोरों में हीरा पन्ना भर करके दौड़ो हार से उछालता है तो केवल वो ही नहीं उछालता है उसके साथ में जो सेवक बैठे हुए हैं उनको भी कहता है तुम भी उछालो ऐसा नहीं है केवल राजे उछालेगा जो अन्य बैठे हैं उनको भी उछालने के लिए वह आदेश प्रदान करता है ऐसे केवल श्रीमंद महाप्रभु ने ही नहीं, नहीं। बल्कि महाप्रभु से अमिन्द स्वरूप होकर

जो श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो आचार्यगण विराजमान हैं, उन आचार्यगणों को भी उन्होंने कृपा करके इसके लिए अधिकृत किया और वे भी अपूर रूप से उसे उछाल रहे हैं तो ये

नहीं आया भैया नहीं आ रहा है। तो श्रीमद महाप्रभु ने और उनके परिकर ने उन्मुक्त रूप से उस प्रेम भक्ति को जो अनर्पित चली भक्ति है उस भावोल्लास को जीव मात्र को प्रणाम किया

हमारे प्रवचन का जो मुख्य विषय होगा वह भावोल्लासमयी भक्ति की प्राप्ति कैसे हो इस साधन पद्धति को ही श्री आचार्यों की पद्धति के अनुसार उनकी ओर ही संकेत करना उनको ही रेखांकित करने का अंडरलाइन करने का हम प्रयास करेंगे

अनर्पित चरी भक्ति श्रीमद महाप्रभु ने जैसे प्रदान की उसकी क्या है उसकी क्या पद्धति है इसको हम जान तो समर्पित मुन्न तो भक्त श्रीयम हरि प्रत सुंदर द्वित कदम संदीपता सदा हृदय कंदरे स्फुशी नंदना किसी राजा को

बगीचा बनाने का बड़ा शौक था जगह जगह से लाकर के सुंदर सुंदर फूल सुंदर सुंदर वृक्ष उनकी कलम लगाए परंतु एक हाथी ऐसा हिल गया कि रात को आए और बगीचे को उजाड़ जाए कुचल जाए मंत्री जिसे में राजा ढूंढने के लिए आए घूमने के लिए मालियों से कह रहे हैं कि अरे मालियों

बगीचा बढ़क्यों नहीं रहा है इतने दिन हो गए बगीचा वैसा का वैसा है बढ़ा नहीं दिख रहा है सब बोले महारे क्या करें एक हाथी ऐसा हिल गया है कि वो लगे लगाए पौधों को कुचल जाता है पुलिस का उपाय क्या है पास में मंत्री खड़े हुए थे उन्होंने महाराज एक उपाय है हमारे बड़े बगीचे में जो शेर का पीजरा है

उस पिजरे को लाकर के यहां रख दिया जाए शेर के पिजरे को लाकर के उस नए बगीचे में रख दिया गया जैसे ही हाथी आया आए, शेर ने भीतर से ही दहाड़ लगाई उसकी दहाड़ को सुनकर के हाथी गिदड़ भाग गए ऐसे ही सदा हृदय कंदरे स्फरतवा शचीनंदन। शिव महाप्रभु

एक शेर के समान है यदि वे गरजेंगे तो कामना वासना रूपी अपने आप दूर हो जाएंगे तो शिव महाप्रभु ने इसके लिए अधिकृत किया श्री कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान है कृष्ण भक्ति से बढ़कर के और कोई दूसरी वस्तु परम पुरुषार्थ नहीं हो सकती

क्योंकि भक्ति के द्वारा जैसा आनंद का अनुभव होता है वैसे आनंद का प्रकट स्पष्ट अनुभव साइज मुक्ति की स्थिति में नहीं हो सकता संसार के सुखों की बात तो जाने दो वो तो बात चर्चा करना ही व्यर्थ है वे तो अंत में दुख में ही परिणत होने वाले हैं नरक में ही ले जाने वाले हैं

इसलिए संसार के दुखों की बात तो जाने दो जो ब्रह्म साहुज है वो ब्रह्म साहु भी भक्ति के बराबर नहीं हो सकता है यदि आनंद हो और आनंद का प्रकट अनुभव न हो तो आनंद किस काम कर मोक्ष में पहुंच करके भी मोक्ष के आनंद का स्वरूप भूत अनुभव तो है परंतु

प्रकट अनुभव नहीं है ऐसी स्थिति में मोक्ष भी कहीं कही ना कहीं तुच्छ ही हो जाएगा वह भी व्यर्थ ही हो जाएगा इसलिए मुख्य जो वस्तु है वो मुख्य वस्तु है आनंद का प्रकट रूप से अनुभव होना और आनंद का प्रकट अनुभव जैसा भक्ति में संभव है वैसा अनुभव

कहीं दूसरी जगह संभव नहीं है दूसरे मार्ग से संभव नहीं है कांड के द्वारा जिस स्वर्ग की प्राप्ति होती है वह स्वर्ग सही अभिशुद्धा क्षय युक्ता, वह अभिशुद्ध है दुख मिला हुआ है वह विनाशील है उसमें बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया इसलिए सारे भौतिक सुख वे कहीं ना कहीं तुच्छ होकर के विराजमान आत्मसुख व भी अल्प है

और ब्रह्म सुख विभु होने पर भी उस ब्रह्म सुख का पूरा पूरा अनुभव नहीं है उसका प्रकट आस्वाद आनंद का प्रकट आस्वाद नहीं है क्योंकि ग्राहक सामग्री साधक को प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में भक्ति के द्वारा पूर्ण सुख की जैसी प्राप्ति है वैसी प्राप्ति किसी दूसरे प्रकार से नहीं है इसलिए भक्ति ही सबसे बड़ा सुख

संसार में सबकी इच्छा यह है कि सुखम में भूयाल दुखम में माँ भूयाल मुझे सुख मिले दुख न मिले परंतु तो दुख का कि समाप्ति हो जाना यह मुख्य फल नहीं है यह गौण फल ही है यह मुख्य फल नहीं है किसी के शरीर में दर्द हो रहा है

और उसने पेन किलर खाया दवाई खाई शरीर का दर्द दूर हो गया उससे कोई पूछ रहा है कैसे हो वो कहता है बड़े सुख में हूं तथा तो तो उसको सुख मिला नहीं है दुख का अभाव उसको वो कह रहा है कि मुझे सुख मिल गया ऐसे ही दुख की निवृत्ति यह अपने आप में जीवन का फल नहीं हो सकता वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता शरीर का कष्ट दूर हो गया तो कष्ट दूर होने पर

सुख मांग लिया गया तत्तः सुख मिला नहीं है दुख की निवृत्ति मात्र हुई है इसी तरह से किसी का अपना स्वस्वरूप भूल गया था और उस हुए अपने स्वरूप को उसने दोबारा पहचान लिया जान गया कि मैं देह नहीं हूं देह अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है और ये विचार करके यदि वो विराजमान है और अपने मिले आनंद का अनुभव कर रहा है तो ये भी

कोई उपलब्धि नहीं है यह उपलब्धि कैसे है जैसे किसी की कोई चीज खो गई किसी का बटुआ किसी का ठेला खो गया और उसे दोबारा मिल गया बड़ा पसंद होता है अजय टिकट खरीदते समय मेरा बटुआ गिर गया था परंतु तो मिल गया वहीं पड़ा हुआ था धरती में किसी ने उठाया नहीं था

तो खुश हो रहा है कि आज लाभ हुआ परंतु तो लाभ हुआ नहीं है उसके बटुए में एक पैसा भी बढ़ा नहीं है जितना था उतना को उतना है इसी प्रकार यदि किसी को अपने खोए हुए स्वरूप की प्राप्ति हो जाए यह भी कोई उपलब्धि नहीं है उपलब्धि है जहां पर कुछ नई वस्तु मिले और श्री प्रियालाल उनका जो विलास है वह सुमदुंडा उनका बिलास

वह सर्वोत्तम होकर के विराजमान उस विलास का यदि उसे प्राप्ति हो जाए तो उससे बढ़कर के और कौन सी दूसरी वस्तु होगी वह सर्वोत्तम वस्तु होगी उस विलास में भी यदि कहीं स्वार्थ जोड़ा हुआ है कि इससे मुझे सुख मिले ये स्वार्थ जोड़ा हुआ है तो आनंद कहीं ना कहीं सकारण हो जाएगा सोपाधिक हो जाएगा

और शो होने पर वह आनंद भी पूर्ण नहीं होगा परंतु जहां श्रीमंत महाप्रभु का अनुगति ग्रहण करके यदि उस भक्ति को ग्रहण किया जाए तो उस समय जो आनंद की प्राप्ति होगी उसमें स्वार्थ का अंश मात्र भी नहीं जो दासी हैं सिन्द मंदिर की उनमें स्वार्थ का अंश मात्र भी नहीं है अंश मात्र भी ना होने के कारण वो जो सुख है

वह सुख बिना मिलोनी वाला होता, उसमें कोई मिलोनी नहीं है वह सुख सर्वोत्तम सुख होगा और श्री महाप्रभु ने कृपा करके नाम के माध्यम से उसी प्रेम को प्रदान करने का एक मार्ग कृपा करके प्रशस्त किया इसमें महाप्रभु की अपनी विशेषता है एक बहुत बड़ा योगदान है शिव महाप्रभु का कि उन्होंने श्री

कृपा के द्वारा नाम में निष्ठा उत्पन्न की और नाम के द्वारा जो मंजिल भाव प्राप्त होगा स्थाई कोटि का जो मंजरी भाव प्राप्त होगा उस स्थाई कोटि के मंजिरी भाव में कहीं भी स्वार्थ का स्पर्श मात्र नहीं है निज सुख की कामना का मंजिलियों में दासियों में सखियों में कहीं स्पर्श मात्र नहीं है इसलिए

वह मंजिली सर्वोत्तम वस्तु को प्रदान करने वाला है उस वस्तु को प्रदान करने की श्रीमंद महाप्रभु की अपूर्व कृपा है ये प्रेम श्री निकुंज मंदिर में भी श्री प्रियाजी प्रदान नहीं कर सके हरे को प्रदान नहीं कर सके जो निकुंज मंदिर में पहुंचा है उसको वो सेवा सुख मिल रहा है

जो नहीं पहुंचा है उसको वो सेवा सुख नहीं है श्रीमंत महाप्रभु की कृपा से सब को ऐसे अनर्पित चरि भाव को प्रदान करने का अवसर सुलभ सुलभ हुआ ऐसे श्रीमंत महाप्रभु के श्री चरणारंद की हम सब वंदना कर रहे हैं श्रीताय गौर हरी वो श्रीमंद महाप्रभु की यह अपूर्व वंदना

अब यह जो कृष्ण प्रेम है यह कृष्ण प्रेम दो प्रकार से उत्पन्न होता है कहीं तो शास्त्र के आदेश से उत्पन्न होता है और कभी यह प्रेम उत्पन्न होता है कृपा के द्वारा लोह के द्वारा जहां शास्त्र की आज्ञा से प्रवृत्त होता है उसको हम कहते हैं विधिमार्ग

जब वह लोह के कारण उत्पन्न होता है तो उसी का नाम है रागमार्ग शास्त्र कह रहे हैं कि भक्त के द्वारा ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है जीव का यह कर्तव्य है कि वह जिसका अंश है उसकी वास सेवा करे

इस आदेश के कारण यदि भक्ति में प्रवृत्ति है तो यह होगी विधिमार्ग पंत यहां पर भय है भय के कारण कि यदि हमने भजन नहीं किया तो हमारा अभन हो जाएगा भय के कारण यदि भजन में प्रवृत्ति हो रही है तो उसको हम विधिमार्ग कहेंगे पंत लोभ के कारण यह प्रवृत्ति हो रही है तो लोभ के कारण होने वाली प्रवृत्ति उसी का नाम

रागमार्ग है श्री महाप्रभु ने राग मार्ग की जो भक्ति है अभिलाषा वह साधक को कृपा करके प्रदान की कि श्रुते कृष्णाद माधुरी दृष्टे धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्र न युक्ति तद लोभोत्पत्ति लक्षण जहां कृष्ण के माधुरी को श्रवण करके

साधक के हृदय में ये एक लोभ उत्पन्न हो कि आहा श्री कृष्ण जैसे श्री यशोदा जी के बशीभूत हैं जैसे श्री राधा रानी के बशीभूत हैं जैसे गोपिका के बसीभूत होकर के वे विराजमान हैं और उनके सामने अंजलि बात करके कह रहे हैं न पारे हम न पारे हम हे प्रिय मैं तुम्हारे प्रेम का पाल नहीं पा सकता हूं ऐसे क्या

श्री कृष्ण प्रेम में मेरे भी बध जाएंगे आ प्यारा मेरे वशीभूत होकर के विराजमान हो और ऐसे प्यारे की मैं सेवा करूं इस लोभ को धारण करके यदि भक्ति की जाए लोह के कारण भक्ति हो तो उसी का नाम है राग भक्ति इस लोह का लक्षण ही यह है

कि जहां कृष्ण के माधुरी को श्रवण करके युक्ति क्या कहती है शास्त्र क्या कहते हैं इसकी भी परवाह नहीं युक्ति क्या बोला जी जितनी देर हम माला करेंगे इतनी देर अपनी दुकान पर बैठेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे ये युक्ति होगी युक्ति भी नहीं चले विचार आएगा कि ना ना कहा

पैसा तो वो कितने दिन चलेगा वो तो नीचे ले जाएगा इसलिए मेरे जीवन का परम लक्ष्य मुझे प्राप्त हो दुख की नृत्य ही नहीं स्वस्वरूप की प्राप्ति ही नहीं बल्कि परम परम सुख की मुझे प्राप्ति हो ऐसा सुख जिसमें स्वार्थ की कहीं मिलावट भी नहीं हो ऐसा सुख मुझे प्राप्त हो ये अभिलाषा करते हुए साधक लोभ से प्रवृत्त होकर के जब विराजमान हो

और भक्ति करे कोई साधन करे तो उस भक्ति का नाम रागानुगा भक्ति है रागात्मिका भक्ति है उसको हम वैध भक्ति नहीं कहेंगे उसको हम राग भक्ति कहेंगे उस राग भक्ति को प्राप्त करते हुए साधन विराजमान श्री महाप्रभु इसी राग भक्ति को

पा करके साधक को प्रदान करते एक बात है कि कृष्ण सेवा करते हुए जहां कहीं अपना स्वार्थ थोड़ा सा भी है जितने अंश में स्वार्थ है उतने अंश में प्रेम का पूर्ण आस्वाद नहीं है स्वार्थ सर्वदा सर्वदा कहीं प्रेम के रूपी चंद्रमा को ग्रहण के समान दबा लेने वाला होगा

परंतु मंजरियों की सखीगों की यह विशेषता है कि वहां पर उनमें अपना स्वार्थ कहीं भी नहीं है वे उन्मुक्त रूप से श्री कृष्ण सेवा कृष्ण सुख श्री प्रिया जी के सुख इसको ही प्रधान करके मानती हैं, इसलिए श्री सखीगों की जो सेवा है वह निर्दोष सेवा है

उसमें कहीं कोई उपराग नहीं है उसमें कोई ग्रहण नहीं है जबकि अन्यत्र कहीं न कहीं ग्रहण लगा हुआ है निस्वार्थ का स्वपर तटस्थ इन भाव का कहीं ग्रहण लगा हुआ है कि ये चीज इसका भोग मैं करूं अपने भोग की इच्छा नहीं है भक्ति का मुख्य लक्षण ही है कि अन्यभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माध्यन आवृतम

म कुल्यन कृष्णाम शिवनम भक्ति अन्य अभिलाषा नहीं है प्यारे के सुख के अलावा कोई दूसरी अभिलाषा उसमें नहीं है तो श्रीमंत्र महाप्रभु ने लोभ जन्य जो भक्ति है उसको कृपा करके प्रदान किया लोभ के कारण जो आसक्ति होती है वह जितनी स्थायी होती है उतनी स्थायी

और कोई दूसरी आ सकती नहीं होती है जो लोभी व्यक्ति है एक चोर धन के लोह में वो पंद्रह फुट ऊंची दीवार से कूट जाती कूद जाता है अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता है लोभी व्यापारी बाह में उफनती हुई नदी में भी नौका लेकर के

कहीं धन कमाने के लिए निकल पड़ता है भयभीत नहीं होता है तो लोग की एक विशेषता है कि लोग में जितनी आसक्ति होती है और कष्टों को बाधाओं को लोभी जितनी अच्छी तरह से दूर करता है उतना जो लोभी नहीं है वह उसको दूर नहीं करता है इसलिए जब लोभ उत्पन्न हो जाएगा तो फिर आने वाली भजन की जितनी भी बाधाएं हैं

उन बाधाओं को सहज ही दूर कर दिया जाएगा वे बाधाएं अपने आप दूर होती हुई चली जाएगी एक बहुत बड़ी बात है इसलिए तर्क के आधार पर युक्ति के आधार पर जहां भजन किया जा रहा है वहां युक्ति में कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है अरे ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं रुक सकते हैं परंतु लोभी के हृदय में

ये बाधाएं आती हैं तब भी वह बाधाओं की परवाह नहीं करता है एक व्यापारी कठिन से कठिन परिस्थितियों में नदी नाले समुद्र पार करके भी धन के लोभ में दूर चला जाता है भूख का प्यासा मरता रहेगा परंतु धन कहीं मिल रहा है तो वो अपने भूख को भुला दे भुला दे। तो लोग की स्थिति यह है कि वह किसी स्वार्थ उसमें बाधित नहीं होता है

इसलिए लोग के कारण जो प्रीति है वो होनी चाहिए तो अब तक के प्रवचन का जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष इतना हम समझ सकते हैं कि जीव मात्र के जीवन का लक्ष्य है कि मुझे सुख मिले मुझे दुख न मिले परंतु दुख की निवृत्ति जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकती अपने स्वरूप की प्राप्ति भी

जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकती कोई नई वस्तु मिले यही जीवन का परम परम लक्ष्य और वो परम लक्ष्य श्री प्रियालाल की सेवा से बढ़कर के अब वो लक्ष्य क्या है बोले वो लक्ष्य है प्रियालाल की सेवा सेवा के बदले में कुछ चाहा जा रहा है तो वही हो गया कहीं उपराग कि मैं सेवा कर रहा हूं बदले में मेवा दो तो वो तो

केवल अपने श्रम को बेचना हुआ वो तो एक मजदूरी हो गई कि उसके बदले में मजदूरी चाह रहे, परंतु उसमें पूर्ण सुख नहीं है सुख कहीं दूसरे का अटका हुआ है जो मजदूरी प्राप्त की जा रही है जो वेतन प्राप्त किया जा रहा है वह तो केवल अपने उन सुखों को खरीदने के लिए एक साधन को प्राप्त करने का उपाय हुआ इसलिए जहां

हम स्वार्थ से मुक्त हो करके फिर सेवा करेंगे जितने स्वार्थ से मुक्त होंगे उतना ही अधिक सेवा में आनंद आएगा काम में आनंद तब आएगा जबकि हम अपने स्वार्थ से मुक्त हो जाएंगे स्वार्थ में के यह काम करेंगे तो वो तो एक कार्य करने वाले मजदूर करने मजदूरी करने वाले मजदूर के समान है कि जितना वेतन दोगे उतना काम करूंगा

वर्क अकॉर्डिंग टू पे तो ये काम नहीं चलेगा लेगा वहां पर अपने स्वार्थ से जितना मुक्त होकर के विराजमान और उसका परम परम आदर्श है श्री ब्रिज गोपिकागण श्री मंजिली जिस महाभाव को श्री जिस भाव को श्रीमद महाप्रभु कृपा करके प्रदान करना चाह रहे हैं अब ये जो प्रेम है

ये जो सेवा है यह सेवा शास्त्र की आज्ञा के कारण न हो सेवा यह कहीं लोभ के कारण हो शास्त्र की जहां आज्ञा होगी वहां पर सेवा एक तिपाही के ऊपर टिकी होगी मैं भजन नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा भाई तुम बहुत पैसे वाले हो

मैं सेवा करूंगा तो बदले में मुझे वेतन मिलेगा लोग और तुम्हारे पास में रहूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ अधिक सुविधापूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाएगी तुम्हारे पास में वैभव है अपूलेंसेज हैं उन ऑपुलेंसेस के कारण मैं भी कुछ धन को प्राप्त कर लूंगा तो जहां सेवा भय लोग या वैभव इस सिपाही के ऊपर

यदि भगवान टेके हुए हैं तो स्वरूप से प्रीति नहीं हो रही है वहां पर प्रीति हो रही है या तो भाई के स्थान से या लोह के स्थान धन से या वै देख करके अपनी अधिक सुविधापूर्ण कन्वीनियंट जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए कहीं साधन हो रहे हैं परंतु

यदि श्री भगवत सेवा वह की जा रही है स्वार्थ से रहित होकर के स्वरूप से सेवा की जा रही है तो स्वरूप से सेवा करने में राग की ही प्रधानता है जैसे एक मां अपने पुत्र से वह उसके वैभव को देख करके प्यार प्यार नहीं कर रही है बालक का भी जन्म हुआ है

वो तो एक मांस का लोथ है अभी अभी उसमें ना रूप है ना उसमें सामर्थ्य है ना बुद्धि है अभी तो कुछ भी नहीं है पर तो संबंध है एक चीज है संबंध संबंध के कारण वो मां प्रेम कर रही तो स्वरूप से प्रेम कर रही है वहां व्यक्ति की महिमा के कारण प्रेम नहीं किया जा रहा है जो प्रेम किया जा रहा है वो व्यक्ति के

उस बालक के स्वरूप संबंध के कारण प्रेम किया जा रहा है संबंध की जहां जितनी गाढ़ता होगी वहां प्रेम उतना ही स्थायी होकर के रहेगा वर बधु विवाह के पहले एक दूसरे के रूप गुण पद कुल सबका विचार कर रहे हैं परंतु तो जहां संबंध हो गया अभी तक संबंध जोड़ा नहीं है

तो सारे गुणों का विचार किया जाएगा और जहां संबंध जोड़ गया पथ पत्नी हो गए तब पत्नी यदि काली हो जाए पति यदि लंगड़ा हो जाए तब भी प्रीति समाप्त नहीं होगी थे जब शादी के उस समय बड़े धनवान थे नीचे आगे निर्धन हो गए परंतु प्रीति समाप्त नहीं होगी प्रीति

योग्य तो बनी रहेगी क्योंकि यदि प्रीति संबंध के ऊपर आधारित है तो प्रीति बनी रहेगी और संबंध के ऊपर आधारित न होकर के यदि प्रीति गो के ऊपर वैभव के ऊपर आधारित है तो प्रीति टूट जाएगी वो प्रीति बिखर जाएगी तो भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां स्वरूप से प्रीति है स्वरूप पहले है गौ बाद में आए जबकि विधि मार्ग में

पहले गो आए फिर स्वरूप आए दोनों में ये अंतर है इसलिए राग के द्वारा प्रीति ये श्रीमद महाप्रभु ने साधकों को सर्वोत्तम रूप में दिखाई तो यदि श्रीमद महाप्रभु के प्रेम को हम प्राप्त करना चाहते हैं महाप्रभु जो प्रेम अनर्पित चरी भक्ति प्राप्त प्रदान करना चाह रहे हैं उसको यदि हम ग्रहण करना चाह रहे हैं

तो हमारा पहला कर्तव्य यह बनता है कि हम स्वरूप के साथ में प्रीति करें गुणों के आधार पर प्रीति नहीं करें पहले स्वरूप बाद में गुण इसका नाम है राज पहले गुण और गुणों को देख करके फिर किसी व्यक्ति से प्रीति की गई स्वरूप से प्रीति गई तो वह विधिमार्ग हो जाए और ऐसा विधिमार्ग थोड़ी सी भी

कमी आने पर डिगम डगमगा जाएगा अधिक बलवान तर्क आने पर पहला तर्क डगमगा जाएगा तर्क प्रतिष्ठाना तर्क की अप्रतिष्ठा हो जाएगी इसलिए श्रीमद महाप्रभु जो प्रेम प्रदान करना चाहते हैं उस प्रेम प्रदान को प्राप्त करने के लिए उसको ग्रहण करने के लिए साधक की पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह लोभ के कारण प्रीति करे

तो रागान का मार्ग कैसे प्राप्त हो इसको यदि हम अपनाना चाहते हैं कि रागान मार्ग पर महाप्रभु के रागान मार्ग पर हम चलें इसके लिए पहली योग्यता है वह है लोभ युक्त होना प्रेम का अधिकारी रागानुवा मार्ग का कौन होगा बोले जो स्वरूप से लोभ करने वाला है वह इस मार्ग का अधिकारी होगा सबसे पहले अधिकारी

लोग के साथ में हम प्रवृत्ति अब लोग के साथ में प्रवृत्ति ये लोग यदि किंचित मात्र में भी है तो श्री गुरुदेव की कृपा से उस भक्ति का बीज साधक के हृदय में बोया जाएगा लोग यह हृदय में है

लोभ हृदय होने पर थोड़ी सी भी प्रवृत्ति होगी तो श्री किशोरी जू उस जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए कहीं उसे किसी संत से भिड़ा दे जिसके हृदय में थोड़ा सा भी लोभ है ऐसे लोभ को देख करके यदि कोई संत प्रार्थना कर दे कि हे श्री किशोरी जू

आप इस जीव को अपनाओ ना तो संत की कृपा से श्री किशोर जी अवश्य ही उस जीव के ऊपर कृपा करेंगे यदा ग्रुणाति भगवान आत्मभाविता निष्ठता आत्मभाविता का तात्पर्य है कि कोई कैसे कितना भी पापी से पापी जीव क्यों नहीं हो परंतु यदि कोई संत

उसकी दयनीय दशा को देख करके उसके ऊपर आंसू धार दे किशोरी जी से प्रार्थना कर दे कि हे किशोरी जी आप इसको अपनाओ ना इस जीव को तो श्री किशोरी जी की कृपा हो जाएगी आत्मभावित होने का मुख्य वस्तु है कि कोई संत हमारी सिफारिश कर दे बोलो संत भगवान की जय इस रागण भक्ति को प्राप्त करने का

अधिकार प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि कोई संत हमारी ओर से श्री किशोरी जी से प्रार्थना कर दे कि हा ये जीव पड़ा हुआ है इसका कब उद्धार होगा ये प्रार्थना होते ही श्री किशोरी जी किसी उस जीव को कहीं ना कहीं किसी महापुरुष के साथ में मिला देंगे

और यदि महापुरुष के साथ में मिला देंगे तो जैसा संग वैसा रंग जैसा रंग वैसा साधन जैसा साधन वैसी सिद्धि की प्राप्ति परंतु मुख्य वस्तु है कि संसार में भ्रमण कर रहे हैं अब यदि कहीं कृष्ण कथा कांग में पड़ गई है और यदि लोह उत्पन्न हो गया

तो उस जीव के तनिक से लोग को देख करके श्री गुरुदेव उनके हृदय में ये विचार उत्पन्न हो जाएगा किसी संत मंडली के हृदय में ये विचार उत्पन्न हो जाएगा कि हे प्रभु इस जीव को आप अपनाओ ना हे राधा रानी आप इस जीव को अपनाओ और यदि किसी संत ने सिफारिश कर दी तो फिर श्री राधा अवश्य ही उस जीव के साथ में उस किसी संत को

भिड़ा देंगे जिस रूप में उस जीव को अपनाना चाहती हैं, उसी रूप में उसी भाव के किसी संत के साथ में उसका संगम हो जाएगा यदि ठाकुर जी उसे राम के परकर में लेना चाहते हैं तो किसी रामदास से भिड़ा देंगे यदि किसी नृसिंग परकर में लेना चाहते हैं तो किसी नृसिह भक्त से नारायण भक्त से भेड़ा देंगे यदि

उसे किसी बासल्य भक्त से अपनाना है तो किसी बासल्य भक्त के साथ में बढ़ा देंगे यदि दे किशोरी जी चाहती हैं श्री कृष्ण चाहते हैं है कि यह मेरी प्रिया जी की मेरी नकुंज में सेवा करे तो किसी रसिक भक्त से मधुर भक्त से उसको भिड़ा देंगे तो साधक में पहले श्री कृष्ण कृपा के द्वारा

श्रुते कृष्णादि माधुरीय दृष्टे कृष्ण माधुरी सुन करके और देख करके लोभ उत्पन्न हुआ लोभ उत्पन्न होने पर किसी संत ने उसके लोभ को देख करके किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे किशोरी जी आप इस जीव को अपनाओ श्री किशोरी जी उन संत की प्रार्थना को आदर देते हुए उस जीव को

उन महापुरुष के साथ में भिड़ा देंगे और भिड़ाने पर तब उस जीव के हृदय में कहीं भक्ति लता का बीज श्रीमद् गुरुदेव की कृपा के द्वारा बो दिया जाएगा भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा के पाए भक्ति लता बीज

तब उसे लता के बीज की प्राप्ति होगी भक्ति लता का बीज क्या है भक्ति लता का बीज मूलत कृष्ण नाम है क्योंकि गुरु पादाश्रय गुरुपादश्रय कृष्ण दीक्षा शिक्षण विश्रमभेण गुरु सेवा ये तीन जो अंग हैं ये तीन अंग भक्ति में प्रवेश करने के द्वारूत अंग है भक्ति के जहां चौसठ अंगों का निरूपण किया गया

वहां तीन अंगों को भक्ति का द्वार भूत अंग बताया गया सबसे पहले गुरु पादाश्रय, गुरुदेव के चरणों का आश्रय फिर उनके द्वारा कृष्ण दीक्षा शिक्षण दीक्षा की प्राप्ति और फिर विश्रम गुरु सेवा विश्वासपूर्वक गुरु की सेवा ये तीन चीज जब की जाएंगी तो भक्ति में प्रवेश की प्राप्ति होगी

तो कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा के पाए भक्ति लता बीज उसे भक्ति लता के बीज की प्राप्ति होगी अर्थात जब वह विचरण कर रहा है तो विचरण करते करते कभी कृष्ण नाम सुना लड़की की शादी थी सुना वृंदावन में सामान कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है आए

कुछ सामान खरीदा कुछ सामान खरीदना बाकी रह गया शादी का सामान है बहुत सारा सामान खरीदना है कुछ सामान खरीद लिया कुछ सामान खरीदना बाकी है चले जा रहे हैं तो वहां पर पता लगा कि तीन के आश्रम में कहीं सत्संग हो रहा है तो चलो कुछ सामान खरीद लिया है अब कथा हो रही है तो चलो जरा रुक जाए जह जरा रुके बड़ा अच्छा लगा बड़ा सुंदर कथा हो रही है बड़े

व्यवस्थित ढंग से केवल ऐसा नहीं लग रहा है कि समय को यूं ही टाला जा रहा है पूरा किया जा रहा है एक क्रमबद्ध से एक क्रमब्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है अच्छा लगा दूसरे दिन भी जल्दी से अपना काम पूरा करके जो बाकी रह गया है उसको करके चलो वहां पर पांच बजे से कथा शुरू हो जाती है चार बजे शुरू हो जाती है पहुंच जाओ पहुंचे एक दिन पहुंचे दो दिन पहुंचे

तीसरे दिन पहुंचे तो जो संतगण है उनके हृदय में विचार आया बोले अरे ये व्यक्ति तीन दिन से लगातार आ रहा है पहले दिन खाली हाथ आया था दूसरे दिन जब आया तब तो मन में विचार कर रहा है अजी, खाली हाथ क्या जाए आज तो नहीं हो तो केला की दो दोपहरी ले चलो एक फूल ही ले चलो तो फूल लेकर के भी आया माला लेकर के आया तुलसी लेकर के आया

समर्पित के तो सेवा की प्रवृत्ति भी दिख गई लोभ था और लोभ के बाद में थोड़ी सी सेवा की प्रवृत्ति दिखी बस इतने में ही द्वार खुल गया और संत ने किशोरी जी से प्रार्थना कर दी कि आह इस जीव के ऊपर आप कृपा करो ना श्री किशोरी जी ने उसे उस संत के साथ में बैठा दिए

भिड़ा दिया तो किन्नी संत के द्वारा भक्त लता बीज उसकी भी प्राप्ति और उस समय उन संत ने अपूर्व से कहीं पक्ष दीक्षा के रूप में अपने अंचल से ही उसको ढांक करके कृपा करके काम में कृष्ण नाम का उपदेश कर दिया तीन प्रकार की दीक्षाएं हैं एक दीक्षा है उसका नाम है पक्ष दीक्षा

दूसरी दीक्षा है मत्स्य दीक्षा तीसरी है पूर्व दीक्षा पक्ष दीक्षा कैसी बोले जैसे एक पक्षी अपने अंचल में चुड़िया, अपने अंडे को सेती है अपनी गर्मी से ऐसे ही श्री गुरुदेव अपने दुपट्टे को डालकर के कान में कृष्ण नाम का उपदेश दे रहे हैं मान पंख के भीतर उस बच्चे को लेकर के उसे

दीक्षा प्रदान कर रहे ये हो गई पक्षी दीक्षा पक्षी जैसे अपने अंडे को सेता है दूसरी दीक्षा है मत्स्य दीक्षा मछली अंडे को कहीं किनारे पर रखे हुए हैं परंतु दृष्टि उसकी दृष्टि में वो अंडे हैं

और जब तक उन अंडों को वो अपनी दृष्टि के बीच में रखेगी तब तक अंडे पलते रहेंगे और उन अंडों में से मछली पैदा हो जाएंगी बच्चे पैदा हो जाएंगे वो है मत्स्य दीक्षा दृष्टि के द्वारा ही पोषण कर रही श्री गुरुदेव हमारे सामने नहीं है परंतु श्री नुकुंज मंदिर से भी वे शिष्य को देख रहे हैं उसके ऊपर अनुग्रह करते हुए विराजमान है

बोलो गुरुदेव भगवान की ये मत्स्य दीक्षा दृष्टि दीक्षा दृष्टि के द्वारा ही कृपा करते हुए बिराई मान तीसरी है कुर्म दीक्षा कछुआ कछुए की जो मां है कछुई वो अंडे को कहीं मिट्टी में किनारे पर दूर रखाई है

तो वह ध्यान मात्र कर रही है कि मेरे बच्चे वहां हैं मेरे बच्चे वहां हैं देख भी नहीं रही है उनका पोषण भी नहीं कर रही है परंतु तो जब तक ध्यान करती रहेगी उसके ध्यान से ही वे बालक पुष्ट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंडे खोल करके वे भी पानी में तैरने लग जाएंगे ऐसे ही श्री गुरुदेव भले हमारे सामने न हो

वे परोक्ष होकर के विराजमान हो परंतु मन के द्वारा उन्होंने इस जीव को अपनाया हुआ है इससे कृपा करते हुए वे विराजमान होंगे मत्स्य दीक्षा के द्वारा वे अनुग्रहित करते हुए विराजमान हो जाएंगे तो नाम रूपी बीच जैसे ही हृदय में गया हृदय में जाते ही

श मन न्याय से वह शरीर को हमारे शरीर को चिन्हय बना देता गुरु वृंदावन बिहारी दीक्षा होने के साथ ही साथ दिव्यम ज्ञानम यथो दुर्या पाप से संक्षयम तस्मा दीक्षित साप्रुक्ता पाप का संशय हो जाएगा और दिव्यता प्राप्त हो जाएगी इस शरीर के भीतर ही एक अंत

शरीर की प्राप्ति हो जाएगी त्यक्त तो समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचकर्ष में तदा मृतत्वाय प्रपद्य मान मय आत्म भूयाए चल्पते भई दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण सही काले प्रभु कौरे ताके सम जैसे ही श्री गुरुदेव ने नाम रूपी बीज हृदय रूपी क्यारी में बोया

हृदय रूपी क्यारी में बोते ही नाम रूपी बीज उसके बोते स्पर्श मात्र से ही स्पर्श मणि न्याय से हमारा यह शरीर भी चिन्मय हो जाता है जैसे पारस मणि को यदि लोहे से छुआया गया तो लोहे से छुवाने के साथ ही साथ लोहा सोना हो जाता है इसी प्रकार जय काले सई काले

जय काल कहकर के दिखलाया कि ये नहीं कि दीक्षा हुई है आज और स्वरूप आएगा बाद में उसी समय स्वरूप प्राप्त हो गया दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये अलग बात भजन करेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा परंतु तो दीक्षा के साथ ही साथ चिन्मयता की प्राप्ति साधक को हो जाएगी तो तोमान यदा तक समस्त काल कर्मा

जब सारे कर्मों का त्याग करके निवेदित आत्मा श्री गुरुदेव के चरणार्ब में वो निवेदित होकर के विराजमान होता है तब विचकी में भगवान के मन में विचार आता है कि मुझे इस जीव का कल्याण कर, कर लेना चाहिए और तथा अमृतत्व आय तथा उसी समय अमृतत्व आय प्रबद्य मान उसे अमरता जैसा प्रतिपद्य मान उसे अमरता प्रदान कर दी जाती है

अर्थात दीघ नहीं रही है परंतु एक देह दीक्षा काल में ही साधक के हृदय में कहीं स्पर्श मणि न्याय से उत्पन्न हो जाता है माया मैं आत्मभुआ च कल्पतेब धातु है उसे मैं आत्मभूय माने अपने जैसा चिन्मय स्वरूप उसे प्रदान कर देता हूं

तो दीक्षा को प्राप्त करके जब बीज हृदय में बोया गया शुद्धारूपी लोभ रूपी, रूपी खेत तैयार था पहले लोभ उत्पन्न हुआ लोभ के बाद में श्री गुरुदेव की इच्छा को देख करके संत गणों किसी संत से राधा ने भेड़ाया संत के माध्यम से दीक्षा की साधक को प्राप्ति हुई

दीक्षा की जब साधक को प्राप्ति हुई तो श्री गुरुदेव ने दीक्षा काल में उसे पांच चीज प्रदान की पंच पंचविध संस्कार उसे किए पहला संस्कार नाम भाई अब नाम ये नहीं है चिंटी पिंटी स्मिथ ये सब नाम नहीं है अब नाम क्या हो गया गुल कृष्णदास नाम राघा राशि

नाम वृंदादासी ये दासी दास उसको नाम दे दिया गया पहली चीज नाम नाम के बाद में माला माला का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के पास में जो पहुंचाने वाली है दान लाधातु हाथ और लातिमाम कृष्ण संदेह तस्मात मालेति की सात रोकता का अर्थ तो होता है दान

मां ने मुझे ला माने कृष्ण के पास में ले जाए उसका नाम हुआ माला तो दाने धा, ला धातु उद्दिष्टा लाते मान कृष्ण संदिध लाकार से है दान और मां ने मुझे मुझे कृष्ण के पास में ले जाए आज श्री गुरुदेव ने

कंठ में जो तुलसी की माला धारण कराई दीक्षा काल में उसके का साथ ही साथ मानो हाथ में जो माला पकड़ाई जबकि माला उसके द्वारा श्री कृष्ण के पास में ही मुझे ले जाया गया तो माला दीक्षा का तीसरा जो संस्कार है वो है मुद्रा श्री प्रिया जी ने

अपने चरण जैसे मेरे माथे के ऊपर रख दिए और उनके चरण के चिन्ह के रूप में ये मुद्रा जीव को प्राप्त हो रही है अब मैं शिवप्रिया जी की दासियों के बीच में कहीं आ गया कृष्ण दासों के बीच में आ गया श्रीमंद महाप्रभु के दासों के बीच में मेरी स्थिति हो गई पंचरेखात्मक जो तिलक धारण किया श्रीमंद महाप्रभु श्री नित्यान प्रभु

नीचे जो सिंहासन है वही श्री अद्वित प्रभु और दो जो रेखाएं हैं वे ही मानो श्री गदाधर पंडित और श्री श्रीनिवास श्री श्री श्रीवास तो भक्त रूपात्मकम कृष्णम भक्त रूपम स्वरूपम भक्तात्मक नव भक्त स्वरूपम भक्ति शक्ति ये पंच तत्वात्मक जो कृष्ण हैं उन पंचतत्वात्मक कृष्ण का

आश्रय ग्रहण करके वह साधक विराजमान हुआ यही हो गया दीक्षा का एक तीसरा स्वरूप वो हो गया मुद्रा तो नाम माला मुद्रा चौथा जो संस्कार है दीक्षा का वो दीक्षा का संस्कार है मंत्र मंत्र और कृष्ण दो अलग अलग वस्तु नहीं है कृष्ण ही मंत्र के रूप में विराजमान है

नाम के रूप में विराजमान है जैसे भगवान के राह, अनेक अनेक अवतार इसी प्रकार भगवान का एक अवतार है वो है मंत्र मंत्र रूप में श्रीमद गुरुदेव श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो रहे हैं वो कृष्ण नाम बीज वही मंत्र के रूप में साधक ने प्राप्त किया क्यारी में वह बीज रूपी मंत्र

वो मंत्र रूपी जो बीज है कृष्ण नाम रूपी बीज उसको बो दिया गया अब इसके बाद में पांचवी जो चीज श्री दीक्षा काल में गुरुदेव ने बताई वो बताई योग कि भाई तुझे इतनी माला करनी है इस तरह से बैठना है इस तरह से माला पकड़नी है इस तरह से माला करनी है इस तरह से प्रार्थना करनी है इस तरह से तू प्रार्थना करते हुए विराजमान होगा

ये सेवा करते हुए तू विराजमान होगा इस प्रकार वह साधक कहीं योग को ग्रहण करता है कि ये व्रत करना है तो कुछ डू एंड डोंट्स ये उसको बताए जाएंगे गुरुदेव कहेंगे ऐसा करो ऐसा मत करना ये वैष्णवों का आचार है ये वैष्णवों का आचार नहीं है एक आश्री व्रत का पालन करना है जयंती व्रतों का पालन करना है

ये खाना है मांस मजरा इत्यादि का त्याग करना है तो ये उसे योग बताए और इन योग के आधार पर भी वह साधक चलेगा अब जो योग बताए ये योग ही मानो उस बीज को जो बोया गया उस बीज को बोने के बाद में उस बीज के बोने पर उसको खाद पानी देना जैसे बीज में खाद पानी दिया जाएगा

ऐसे साधक शुरू शुरू में संख्यापूर्वक नाम जब कर रहा है संख्यापूर्वक नाम जब करने में भी उसकी जो ध्यान है वो केवल संख्यापूर्ति में लगा हुआ है हाँ, अभी पांच माला रह गई है पांच इतनी हो गई इतनी बाकी है केवल संख्या केवल गिनती हो रही है उसकी मन कहीं फिर है माला कहीं फेर रही है हो रहा है तो हो रहा है जो कुछ

जप हो रहा है वो तो मैकेनिक जप हो रहा है मशीन की तरह से जप हो रहा है उसका कहीं उस जप के साथ में कहीं लीला चिंतन रूप चिंतन नाम के साथ में रूप रूप के साथ में गोल गुण के साथ में लीला लीला के साथ में अपने स्वरूप की अभी दूर दूर तक पता नहीं है उसे कहीं स्पूर्ति नहीं है और वो केवल संख्या मात्र कर रहा है परंतु संख्या मात्र करते करते भी उस नाम की वस्तु शक्ति का प्रभाव इतना है

कि बीज जो है उस बीज में से दो अंकुर उत्पन्न हो जाएंगे साधन भक्ति में ही वो जो साधन कर रहा है उस साधन भक्ति में दो अंकुर उत्पन्न हो जाएंगे साधन भक्ति का तात्पर्य है कृत साध्या भवेत साध्य भावासा साधना विधा यहां कृत्य मानी इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाएं।

उनका नाम साधन भक्ति है कृत साध्या कृति माने इंद्री उसका लक्ष्य लक्ष्य क्या है <coughs> लक्ष्य है साध्य भावा भाव भक्ति की मुझे प्राप्ति हो, यह उसका लक्ष्य है सा साधना उल्टा तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न हे

जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है वह साध्य नहीं है परंतु श्रवण आदि शुद्ध चित्ते उदय वह कृष्ण प्रेम श्रवण शुद्ध चित्त में अपने आप उदय हो जाएगा नाम कहीं प्रेम के अंकुर को उत्पन्न करेंगे और प्रेम का जब अंकुर उत्पन्न होगा प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने पर वह प्रेम की लता अब

कुछ बढ़ेगी और उसमें दो पत्ती आ जाएंगी एक पत्ती है क्लेश अग्नि और दूसरी है शोभा क्लेश जो है योग शास्त्र में पांच क्लेश माने गए अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनवेश अविद्या क्या है बोले अपने शरीर को ही आत्मा मान लेना

यह अविद्या है अस्मिता किसको कहेंगे कि चित्त का जल के साथ में जो जोड़ना है उस चित्त जड़ ग्रंथि का अज्ञान का नाम ही है अस्मिता यह अज्ञान एक और चित रूप में है और दूसरी ओर जड़ रूप है तो चित्त जड़ ग्रंथि के रूप में यह अभिमान विराजमान है अस्मिता विराजमान है अहंकार

यह चिजल ग्रंथी है अहंकार को चित भी कहा गया और अहंकार को जल भी कहा गया अहंकार दो प्रकार का एक अहंकार है वो है स्वरूपूत अहंकार दूसरा अहंकार है कार्य कोटि का अहकार स्वरूपूत अहंकार सदा बना रहेगा आत्मा का जो स्वरूप है वो अहम शब्द होकर के

आत्मा विराजमान है जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास नित्य दास होना ये जीव का अपना स्वरूप है तो एक अहम हुआ वह अहम हुआ नित्य कोटि का और वो नित्य कोटि का अहंग कभी समाप्त नहीं होगा नुकुंज मंदिर में जाने पर भी सिद्ध हो जाने पर भी मैं कृष्ण दास हूं ये अभिमान बना रहेगा जीव का अपना स्वरूप जो अभिमान है वो स्वरूप अभिमान वह ईश्वर का अंश है

ईश्वर का नित्य दास है इस अभिमान का त्याग नहीं है दूसरा अभिमान है कार्य कोटि का अभिमान महात से अहंकार उत्पन्न हुआ उस अहंकार के कार्यों में जहां अभिमान है उसको हम कार्य का अभिमान कहेंगे सात्विक अभिमान से अभिमान से मन उत्पन्न हुआ राजस अभिमान अभिमान से दस इंद्रिया उत्पन्न हुई तामस अहंकार से

पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न हुए जो प्राण हैं, इंद्रिया उनके साथ में प्राण जोड़ करके विराजमान हुए और इस प्रकार तेईस तत्व जो विराजमान हैं, इन तेईस तत्वों से बने हुए शरीर में मैं हूं यह अभिमान यह कार्यू का अभिमान हुआ तो अभिमान दो प्रकार का हुआ एक अभिमान है स्वरूप कोटि का

जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास दूसरा अभिमान है कार्य का एक अभिमान है चित्त और दूसरा अभिमान है जड़ तो चित जड़ ग्रंथी के रूप में जो अभिमान विराजमान है जो चिन्हय अभिमान भी है और साथ के साथ में देह में आत्मबुद्धि का अभिमान है वो भी धारण करके जो विराजमान है यह अभिमान वह बंधन को देने वाला होगा

ज्ञानी कहते हैं योगी कहते हैं चित्त में दो तार हैं, एक तार हट जाएगा तो फिर चित्त बच जाएगा चित्त में से एक तार हटा दो तो चित्त बच जाएगा माने जो आत्मतत्व है वो आत्मतत्व कहीं बच करके रह जाएगा और उस आत्म तत्व का स्वरूप श्री कृष्ण का मैं नित्य दास हूं यही अभिमान जीव का

मूल अभिमान है जो सर्वदा सर्वदा बना रहेगा तो क्लेश अग्नि में अविद्या अस्मिता राग का तात्पर्य है जो सुख मुझे मिल रहे हैं ये उनको चाहना और द्वेश का तात्पर्य है जो सुख मिल रहे हैं जो फैसिलिटीज मिल रही हैं जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं को छूटना

उसमें दुख का अनुभव करना इसका नाम ही है द्वेष राग द्वेष और अभिनवेश का तात्पर्य है कि जो सुख नहीं है उनका भी विचार करते रहना आहा ये सुख है ये सुख है, ये सुख सुख है है है उसका नाम है अभिनिवेश तो ये पांच क्लेश हैं अविद्या अविद्यामिता अविद्या माने देह को आत्मा मानना अस्मिता का तात्पर्य है चिजड़ उसमें जो

चित का अभिमान है उसको तो स्थित करना और देहरूपी जो अभिमान है इस अभिमान को मिथ्या समझ करके अलग हटाना यह देव बिनाशीर है ऐसा विचार करना और चित जल ग्रंथी को खोलना जो अभिमान एक हो गए हैं, दो अभिमानों को अलग अलग करके देखना कि मेरा अपना स्वरूप है जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास इस अभिमान में तो स्थित होना

और मैं देव हूं मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं स्त्री हूं बुढ़ा हूं जवान हूं इस अभिमान का त्याग करना तो जय कोटि का जो अभिमान है उसको छोड़ना और चित्र कोटि के अभिमान को ग्रहण करना इसको अपनाए तो अविध्य अस्मिता राग का तात्पर्य है जो सुख मिल रहे हैं

उनमें आसक्ति होना द्वेष का तात्पर्य है यदि उन सुखों को हटा लिया जाए तो क्रोध करना या उसको पसंद न करना पंखा चल रहा है बिजली कहां चली गई तो यही द्वेष हो गया आए अब तो गर्मी लग रही है एसी बंद हो गया चलो यही द्वेष हो गया और अभिनवेश माने कोई चीज नहीं है हमारे यहां पर

ये चीज है हमारे यहां पर उस आश्रम में ये चीज है ये चीज है इनका विचार करना ये ये अग्नि विषय तो भक्ति के द्वारा क्लेश नहीं भक्ति जब आएगी तो ये सारे क्लेश दूर हो जाएंगे फिर कर्म इनसे भी निवृत्ति दूसरा क्लेश है कर्म कर्म की निवृत्ति

कर्म तीन प्रकार के संचित क्रियमाण और प्रार्थ इन तीनों कर्मों से भगवत भक्ति वो साधन भक्ति जीव को दूर कर लेगी संचित कर्म कैसे हैं जैसे तर्कस के उन भीतर रखा हुआ तीर चाहे तो को उस तीर का प्रयोग करे नहीं चाहे तो प्रयोग न करे तो जो रखा हुआ तीर है उसको कहेंगे संचित कर्म

उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है उसको छोड़ा भी जा सकता है क्रियमान कर्म कौन से हैं जैसे धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ तीर पर तो छूटा नहीं है उसको भी चढ़ाए तो उला जा सकता है परंतु तो तीसरा प्रकार का जो कर्म है वो है प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म वो जिस तीर को छोड़ दिया गया है वह है प्रार्ध कर्म

अब वो जो छूटा हुआ तीर है ट्रेडर दबा दी गई तो बंदूक की जो गोली है वो तो लक्ष्य तक जाएगी जाएगी उसको नहीं रोका जा सकता है तो प्रारंभ कर्म वो है जो कि फल देना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है उन फल देना प्रारंभ कर दिया है जिन कर्मों ने उन कर्मों को भी भक्ति दूर कर देगी तो भक्ति संक्षिप्त और क्रियमान कर्मों को तो नष्ट करती है

प्रारब्ध कर्मों को भी नष्ट कर देती है पंत प्रार्थ कर्मों को नष्ट करने पर भी प्रार्थ का आभास कहीं ना कहीं बना रहता है क्योंकि प्रार्थ नृत्य हो जाएंगे तो ये शरीर जो मिला हुआ है ये प्रार्ध के कारण ही मिला हुआ है और प्रार्ध नृत्य हो गए तो तुरंत ही शरीर का पतन हो जाना चाहिए पंत ऐसा होता नहीं है दीक्षा के बाद में भी शरीर तो बना हुआ है

ब्ध कर्म तो अभी नष्ट हुए नहीं है शरीर बना हुआ है इसका मतलब है प्राब्दाभास कहीं ना कहीं बना रहे श्री प्राप्त के आवाज़ बनने रहने पर एक बहुत बड़ा लाभ होता है वो लाभ ये कि शरीर स्थित रहेगा शरीर स्थित रहेगा तो आगे भजन किए जाएंगे ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो भजन कैसे करेंगे

इसलिए प्रार्ध का आभास तो बना रहना चाहिए और उपर का आभास जब बना रहता है तो उससे आगे कर्म किए जा रहे हैं साधन किया जा रहा है तो ठाकुर साधन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारंधों को तो नष्ट कर देता है परंतु तो प्रार्थ का आभास बना करके, रह करके बनाए रख करके वह शरीर की स्थिति बनाए रखता है और उससे साधक भजन करता है

एक दूसरा लाभ और होता है प्राप्त के आवास से और वो लाभ ये है कि साधक को दीनता बनी रहती है गुरुजनों के चरित्र में भी देखने में आता है कि वृद्धावस्था में उनमें दीनता उनमें विस्मृति उनमें व्याकुलता ये सब है

पंत इसका वे कृपा करके लीला में अभिनय कर रहे हैं उनके प्रार्थ नहीं है लीला में वे अभिनय कर रहे हैं और इसके माध्यम से वे हमको सेवा करने का शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं और अपने निज भजन को छुपाने का प्रयास करते हैं गोपनीय रखने का इस बहाने प्रयास करते हैं जो भजन में जितना ऊंचा है पहुंचा हुआ

वो उतना ही झीकता हुआ दिखता है हाय सारी उम्र बीत गई कुछ भजन नहीं हुआ ज्ञानी बड़ी जल्दी ये कहता है कि सिद्धो हम मुक्तो हम परंतु भक्त वाले कहते हैं हाय हम में तो कहीं भक्ति का एक छीटा मात्र भी नहीं है तो जो जो भक्ति बढ़ती है त्यो त्यो दीनता बढ़ जाती है भक्ति महारानी का सिंहासन है दीनता

सभी देवियों के अलग अलग सिंहासन हैं, किसी देवी का हाथी बहन है कोई देवी जो है उनका गर्म बहन है किसी का मयूर किसी का सिंह भक्त महारानी का यहां वर्णन किया गया भक्ति पटल में वहां पर भक्त महारानी का सिंहासन बताया गया दीनता दीनता को धारण करके भक्त महारानी दीनता के सिंहासन के ऊपर विराजमान तो क्लेशज्ञ भक्ति जो है वो क्लेश

कर्म में विपाक इन सबों को दूर करती है क्लेश कर्म विपाक इनको दूर करती है परंतु कहीं प्रारब्ध का आभास कर्म का आभास साधक में बना रहता है जिससे कि वो भजन करता है और शुभदा भजन के द्वारा सारी शुभदा की शुभ की स्थिति साधक को प्राप्त होती हुई चली जाती है

साधक में भजन करते समय पांच जो स्थिति है वो पांच स्थिति प्रारंभ होती हैं सबसे पहले उत्साह में अजी ये इतना भजन कर रहे हैं हम भी भजन करेंगे पहली स्थिति है उत्साह में हम भी भजन करेंगे हम भी भजन करेंगे जैसे बच्चे को नए स्कूल में एडमिशन दिलाया गया

और उसका नया बस्सा आया है नई ड्रेस आई है बड़ा पसंद पढ़ने के, के लिए जाएंगे बिल्कुल तैयार हो और मम्मी उसको तैयार कर रही हैं और वो बिल्कुल तैयार हो रहा है कि हाँ आज हम सब कह रहे हैं अच्छा आज पहली बार पहले दिन स्कूल जा रहे हो बड़ा उत्साह ऐसे ही भक्ति के हृदय में भी शुरू शुरू में पहली एक स्थिति भजन क्रिया में पहली स्थिति आती है वो है उत्साहमय

इसके बाद में कुछ दिन स्कूल गया बड़ा अच्छा लगा परंतु तो फिर मम्मी की याद आई तो फिर लगा। दिन करा, आज नहीं जाऊंगा आज पेट में दर्द है ऐसे घन भजन में दूसरी स्थिति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहींपण कर का हैं श्री जीव रूप गोस्वामी जी कहीं नूपण कर रहे हैं वो है घन कभी तो भजन बड़े

सघन होकर के आगे बढ़ता है और कभी तरलता आ जाती है बोले आज चलो जितनी माला हो गई उतनी हो गई रह गई कल करेंगे संख्या रह गई तो रह कोई बात नहीं घन तरला फिर तीसरी जो स्थिति है वो विषय संग्रह वो कहता है ना ना, ना। मेरा होमवर्क बाकी रह गया है मुझे करना है बालक उस समय विषय संग्रह

अपने खेल को छोड़ करके भी फिर अपना लेसन पूरा करने में लगता है उसका जो होमवर्क है उसको पूरा करने में वो लगेगा ऐसे ही साधक भी फिर विषयों के साथ में भी संदर्भ युद्ध करते हुए विराजमान होता है और विषयों को वो त्यागता है फिर जो चौथी स्थिति आती है वो चौथी स्थिति आती है कि वह

अब विचार करता है कि मेरा जो भजन है वो भजन विषयों के साथ में जब तक चल रही थी उस समय क्षमा में विकल्प उसके हृदय में अनेक अनेक चौथी स्थिति है द्रूढ़ विकल्प उसके हृदय में विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं घर में रह करके भजन करूं कि वन में जाकर के भजन करूं

कि घर में रहते हुए भी सबसे बोलना बंद कर दूं, मैं इस देवता की आराधना करूं कि उस देवता की आराधना करूं इतने दिन का व्रत लूं, के इतने दिन का व्रत लूं, ऐसे बहुत सारे विकल्प उसके सामने आते हैं उपास के विषय में साधन के विषय में बहुत सारे विकल्प आते हैं, तो ये व्यूढ़ विकल्प अनेक विकल्प आए तो उत्साहमय घन विषय संग्रह

ल्प अब पांचवी जो स्थिति है वो पांचवी स्थिति आई कि उसने कहा ना अब तो मैंने निर्णय कर लिया कि गोपी जैन राधा गोविंद देव का मुझे आराधन करना है वृंदावन में रह करके ही मुझे आराधन करना है अब उसके विकल्प समाप्त हो गए और उसने एक जगह निर्णय कर लिया कि अब तो जहां सिर बेच लिया है अब तो वही सेवा करनी है

अब उसने जो नियम लिए वो नियम उसके पूरे नहीं हो पा रहे हैं वो कभी विचार करता है बोले हाय आज मेरी परिक्रमा नहीं हो पाई आज मेरी संख्या पूरी नहीं हो पाई आज श्री गुरुदेव के आश्रम में प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में मैं नहीं जा सका आज मेरा अमुक जो श्री तुलसी जी की पूजा का कार्य था वो रह गया

आज अमुक कार्य रह गया आज ये अमुख नियम पूरा नहीं हुआ नियम सेवा में मैंने ये नियम लिए थे आज मेरा ये नियम कहीं टूट रहा है, तो नियम अक्षमा यह पांचवी स्थिति आई परंतु तो उसे अपना भजन करने में अब आनंद आने लगता है तो छठी जो स्थिति आती है वो छठी स्थिति साधक की आती है वह आती है कहीं

उसे तरंग रंगणी उसे भजन में अपूर्व आनंद की प्राप्ति भी उसे होने लगती है और उसे भजन में आनंद की प्राप्ति और उसके व्यवहार के कार्यों को भी शेर आधारणी सब पूरा कर देती हैं। कहीं ना कहीं न जाने कहां से सुविधा मिल जाती है और उसके अटके हुए कार्य भी निकल जाते हैं

योग योगक्षम की भी स्थिति उसकी पूरी हो जाती है तो ये साधक के हृदय में उस समय भजनक क्रिया करते हुए छह जो स्थितियां हैं वे छह स्थितियां क्रम क्रम करके उत्पन्न होती हैं उत्साहमयी घंतरला विषय संग्रह विकल्पा क्षमा

और और स्थिति उसे कृपा के है है भजन जो वो इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो साधक महाप्रभु ने कृपा करके ये जो साधन भक्ति की एक प्रक्रिया साधन भक्ति की प्रक्रिया में भी जो रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया है उस रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया को कृपा करके

प्रकट किया और उस रागानु भक्ति की प्रक्रिया में साधक जब लोग के कारण प्रवृत्त होता है तो लोभ के कारण प्रवृत्त होकर के वह प्लेशों से दूर करके भजनक क्रिया करते हुए अपरूप से विराजमान होता है तब वह भाव भक्ति ही साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी और भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी

जैसे कच्चा आम ही के के खटमिठां और खटमिठा आम ही के मीठां बन जाता है ऐसे भक्तियां तम भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होगी साधन भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी भक्ति तो नित्य चिन्हय है परंतु यदि मुख

ज्वर के कारण कड़वा हो रहा है तो मीठे से मीठा पदार्थ भी कड़वा लगता है बुखार में पंत तो बुखार जब उतर जाएगा तो जैसे वस्तु में स्वाद आने लगता है इसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं श्री रूप स्वामी को उपदेश देते हुए भी कहते हैं रूप शिक्षा में कि भक्ति के माध्यम से फिर भजन वह अधिक अधिक सुस्वादु होकर के प्रतीत हो जाता है

महाप्रभु ने कृपा करके उस भजन की पद्धति को बताते हुए अंत में भावोल्लासमयी जो भक्ति है उस भावोल्लासमय भक्ति की सर्वोत्तम की जहां भावोल्लासमी भक्ति वह संचारी रूप में नहीं है राधा रानी में है वो संचारी रूप में और भक्त में है वह स्थायी रूप में ऐसी अन भावोल्लासमयी भक्ति को प्रदान करने के लिए

करुणा पूर्वक जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण किया उन गौर हरि का वरदान, प्राप्त करके यह सृष्टि, जो धन्य कर्मियों के जितने भी जन्म लेने वाले हम लोग जीव हैं, वे परम परम धन्य हुए और श्रीमद महाप्रभु की उस कृपा को प्राप्त करके उनकी कृपा के बल पर

उस सर्वोत्तम वस्तु को हम प्राप्त करने का प्रयास करें इसी का ही उपदेश श्रीमद गुरुजनों ने दिया और हमारे श्री मेनजी महाराज ने जिनका ये उत्सव हम आयोजित अपनी अपनी हम कर रहे हैं और इस उत्सव में अपनी श्रद्धांजलि अपनी वंदना उनके श्री चरणारन्द में वंदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं उनके श्री चरणारन्द में संतों के श्री चरणारिंद में हम वंदना कर रहे हैं

और संतों की कृपा के बल पर ही यह सारा भजन का मार्ग आगे चलेगा कृष्ण कृपा के संत कृपा के माध्यम से कृष्ण कृपा मिली भजन हो रहा है वो संत कृपा के कारण हो रहा है और इसका फल भी संत कृपा को प्राप्त करना ही है ये संत हमारे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हो शब्दों के साथ इस आ,

जो अपनी परम पूज्य श्री बाबाजी महाराज के श्री में समर्पित कर रहे हैं लाल की

not come so first first school is first school is ning up come not not come yeah. uh, uh, i do mean, not hear <laughs>